चल दिए ये बात कहां से महाप्रभु को पता लग गई आठ दिन महाप्रभु मिलते आईला दूसरे दिन श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से मिलने के लिए आए। हरदास कैल प्रभु चरण बंदन हरिदास कैला प्रभु प्रेम आलिंगन श्री हरदास उन महाप्रभु के चरणों की वंदना की और महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को आलिंगन देकर के अपने हृदय से लगाया श्री सनातन गोस्वामी दूर हरते दंड प्रणाम करे सनातन दूर रह के ही दंड प्रणाम कर रहे हैं पास में नहीं गए महाप्रभु जिस समय हरिदास को अपने गले लगा रहे थे उसमें दूर ही रह के सनातन प्रणाम कर रहे थे और प्रभु बोला बार बार कौन थे आलिंगन श्री प्रभु इनको बुला करके बार बार आलिंगन कर रहे ये दूर भाग रहे हैं और प्रभु इनको बार बार आलिंगन कर रहे हैं बुल्ला बुल्ला करके पास में आओ पास में आओ ऐसा कह करके बार बार आलिंगन कर रहे हैं और अपराध भय ते हो मिलते न आइला परंतु श्री सनातन गोस्वामी कहीं अपराध हो जाएगा इसलिए महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं महाप्रभु मिलवाने से ही ठाए गिला जब दूर खड़े हैं तो महाप्रभु स्वयं चल करके सनातन गोस्वामी जी के पास में आ गए बड़ा सुंदर दृश्य है कि सनातन पाछे भाजे करें गमन सनातन पीछे हटते जा रहे हैं और महाप्रभु सनातन का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं यहां चीना झटकी चल रही बलात्कार प्रभु कईन और सनातन गोस्वामी का बलात्कार पूर्वक महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया मिताए गौर हरी वास्तव में प्रेम मूर्ति श्री गौरा आज प्रभु ने सनातन गोस्वामी जी का बलपूर्वक उस समय आलिंगन किया ये दूर हटना चाह रहे हैं परंतु तो महाप्रभु का महाप्रभु इनका आलिंगन कर रहे हैं दो दोन लया प्रभु बसुला पिंडा थी उस समय श्री हरदास और सनातन इन दोनों को हाथ पकड़ करके श्री प्रभु वहां पर ही जो पेड़ है उस पेड़ के जो चबूतरा है उस पिंडा के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए हैं सनातन और उस समय श्री सनातन अत्यंत दुखी होकर के कहने लगे कि मुई विपरीत कि हे प्रभु मैं यहाँ पर अपना कल्याण करने के लिए आया था परंतु तो यहां तो अपराध हो रहा है आया था आपका दर्शन करके मैं कृष्ण होऊंगा परंतु तो ल्टा अपराध हो रहा है ये वह योग्य नो नित्य मैं जो योग्य नहीं है ऐसे अपराध को नित्य प्रत कर रहा हूं विपरीत विपरीत जो मुझे नहीं करना चाहिए ये वह योग्य जो मुझे नहीं करना चाहिए उसी अपराध को मैं नित्य प्रत कर रहा हूं मैं सहज में ही नीच जाती हूँ जन्मजात नीच जाती हूं हैं परम श्रेष्ठ कृष्ण जयुर्वेदी ब्रह्मा कर्नाटक के परंतु तो अपने आप को अत्यंत नीच मान रहे हैं ये दीता सहजे नीच जाती हूँ दुष्ट पापाशह मैं सहज ही नीच जाती हूँ दुष्ट हूँ पापी हूं मोरे तुम्हें छुन मोर अपराध है प्रभु यदि आप मुझे छुएंगे तो मुझे अपराध लगेगा जहां अधिकार नहीं है वहां पर यदि कोई अधिकार अपने अधिकार को दिखाए उस कार्य को करे जिसमें जिसका अधिकार नहीं है उस कार्य को यदि कोई करे तो वह अपराधी ही होगा कोई दूसरा उसको मना नहीं करेगा उसे स्वयं ही अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए परंतु तो, यदि कोई करता है तो वो उसको अपराध लगेगा तो मोर तुम छुए मोर अपराध है मुझे आप छूते हैं मुझे अपराध लगता है मेरे शरीर में कंडू रक्त रसा जो है खुजली की पीव खुजली का जो पानी है तोमा रंग लागे प्रभु स्पर्श मोरे बले हे प्रभु आपके अंग में ये लगता है मैं मेरा आप बलपूर्वक आलिंगन करते हैं स्पर्श हो रे बोले तुम मेरा बलपूर्वक आलिंगन करते हो विभस स्पर्शते नहीं कर घृणालेश हाय मेरे इस घरे का स्पर्श करने में भी आपको जरा भी घृणालेश मात्र भी नहीं होती है बाबा आप मेरा आलिंगन करते हैं अपराध है नाश हाय इस अपराध से तो मेरा सर्वनाश ही हो जाएगा कल्याण इसलिए मैंने अब मा विचार कर लिया कि यहां रहने से मेरा कल्याण नहीं होगा अब मुझे आप आज्ञा दीजिए रथ यात्रा का दर्शन करके अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूं जगदानंद पढ़ने से भी मैंने ये युक्ति पूछी थी कि मैं क्या करूं उन्होंने भी मुझे यही उपदेश दिया कि तुमको अब वृंदावन लौट जाना चाहिए ये सुनते ही महाप्रभु एकदम महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते ही है पहले से ही पंत ये सुनते ही ऐशून्य महाप्रभु सर्वश अंतरे महाप्रभु के भीतर क्रोध जो है वो क्रोध उत्पन्न हो गया और होकर के भीतर भीतर क्रोध करते हुए जगदानंद का तिरस्कार करते हुए क्रोध होकर के श्रीमन महाप्रभु कहने लगे जगदानंद क्रोध हाया कौरे तिरस्कार क्रुद्ध होकर के जगदानंद जी का तिरस्कार करने लग गए के काल काल बटुआ जगा एचे गर्म ये जगदा जगा कल का बटुआ कल का ब्रह्मचारी कल का तो ब्रह्मचारी है और इसको इतना गर्व हो गया कि तुमको उपदेश देने लगा तुम्हारा उपदेश कौन तो लागे श्री जगदानंद को जगदानंद भी नहीं कह रहे हैं जगा कह करके में कह रहे बोल कल का बटुआ ये जगा और उसको इतना गर्व हो गया कि तुमको उपदेश करने लगा व्यवहार परमार्थ है तुम्हें तार गुरु तुल्य व्यवहार में भी और परमार्थ में भी दोनों में जगदानंद के तो आप गुरु के समान हैं और तुमको भी वो उपदेश दे उसको अपने मूल्य का पता नहीं है दो कौड़ी का वो आदमी और तुमको उपदेश दे रहा है सो तोमा के वो उपदेश है ना जाने अपन मूल्य तुमको उपदेश दे रहा है वो अपने मूल्य को नहीं जानता है आहा, अमार उपदेशता तुम्हें प्रामाणिक आय तुम तो मुझे भी उपदेश देने वाले प्रामाणिक आय हो इतने महान हो कि मैं तुमसे उपदेश को श्रवण करना चाहता हूं तो तुम मुझे भी उपदेश देने वाले प्रामाणिक गुरुजन हो तो मां के उपदेश है बला का करे ऐ कल का लड़का बालक बालका कल का ललका करे इच्छे कार्य ऐसे से कार्य कर रहा है ये बात सुन करके श्री शून्य शूल्य पाएधरे सनातन प्रभु के कहे ये सुनते ही सनातन गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु के पैरों को पकड़ लिया और पकड़ करके कह रहे हैं कि जगनानंदे सौभाग्य आज इसे जाने महाराज आज मुझे पता लग गया कि जगदानंद कितने सौभाग्यशाली हैं उन सभी का कोई भाग्यशाली नहीं है ये मैं आज जान गया आप दुर्भाग्य आज हई ज्ञान मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं इसका भी ज्ञान मुझे हो गया आह जगते नहीं जगानंद सम भाग्यवान जगत में कोई जगदानंद के समान भाग्यशाली हो नहीं सकता है जगनानंद पियाओ सुधा धारे आप जगदानंद जी को अपना आत्मीय बना करके आत्मीयता रूपी स्नेह रूपी धार को पान करा रहे हो और मुझे पिला रहे हो गौरव स्तुति निम्ब निशिंदा सारे मुझे आदर करते हुए मेरी स्तुति करते हुए मानो नीम निरी का जो सार है उसको तुम मुझे पिला रहे हो तो मुझे तो निशिंडा रस तुम नीम और उनके रस को तुम मुझे पिला रहे हो और जगदानंद को आत्मीयता का सार बना पिला रहे हो जिसको अपना समझाया जाता है उसको डाटा जाता है जिसको अपना नी समझाया जाता उसकी स्तुति की जाती आज नहिल मोर आत्मीयता ज्ञान पता लग गया कि आपका मेरे प्रति आत्मीयता ज्ञान नहीं है मोर अभाग्य तुम्हें स्वतंत्र भगवान है हाँ, मेरा अभाग्य है कि मुझे आत्मीयता नहीं मिली जैसी आत्मीयता का ज्ञान आपने श्री जगदानंद जी को प्रदान किया है तो आज नोर आत्मीय का ज्ञान मुझे आप आत्मिता नहीं संभाल रहे हो आज मैं आपका हूं ये आत्मिता ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है मेरा अभाग्य आप संपूर्ण भाग्यवान होकर के विराजमान हो मैं आपको अपना नहीं बना सका शून्य महाप्रभु किसी लज्जित हई न मन ये सुनकर के श्रीमंत महाप्रभु का मन कुछ लज्जित हुआ और तारे संतोषित कि बोले वचन और श्री महाप्रभु उस समय संतोष देने के लिए कुछ वचन कहने लगे सनातन गोस्वाम जी को संतोष देने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जगनानंद प्रिय अमार नहीं तोमा हईते मर्यादा लंघन आम न पावी सही थे के सनातन ये बात ठीक है कि जगदानंद मुझे प्रिय है परन्तु तुम जितने प्रिय हो उतने जगदानंद नहीं जगदानंद प्रिय में आमार नुम आते तुम्हारी तुलना में जगदानंद ज्यादा प्रिय नहीं है ये बात तुमने सही कहा मैं जगदानंद के द्वारा की गई मर्यादा का उल्लंघन उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं मर्यादा लंघन आमी नापारी सहित मर्यादा का उल्लंघन मैं सहन नहीं कर पा रहा कहां तुम प्रामाणिक पुरुष शास्त्र में परम पूर्वी और कहां जगाई काल काल बटुआ कहां वो जगाई कभी जगा कहते हैं कभी जगाई कहते हैं कहा वो जगता जगता बहुत बड़े पंडित तो तो तो है कहा वो जगाई कल का बटुआ कल का ब्रह्मचारी कल, बुण, कल तो पढ़ने कल तो उसने पुस्तक हाथ में पकड़ी है कल का बटुआ वो आज तुमको उपदेश दे रहा है कल का बटुक मा के बुझाईते धर्म तुम शक्ति तुम में तो इतनी शक्ति है कि तुम मुझे भी ज्ञानोपदेश दे सकते हो कठाई अनेक, अनेक स्थान पर तुमने मुझे व्यवहार और भक्ति दोनों की शिक्षा दी है महाप्रभु उसी और संकेत कर रहे हैं कि जिस समय मैं वृंदावन जा रहा था उस समय तुमने मुझे संकेत किया कि महारे यहां राम के निगाम में ज्यादा दिन टिकना उचित नहीं है क्योंकि यवन हुन साहब की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है नवाप की बुद्धि का राजा की बुद्धि का अभी तो मैंने टाल दिया कि ना ना कोई ऐसे आदमी नहीं है उसके किसी ने जाकर के उसको गुप्तचरों ने खबर दी हुन साहब को कि महाप्रभु के साथ में लाखों लाखों आदमी जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं बड़ा भारी तेज है उसने मुझसे पूछा इतने आदमी हैं इतने आदमी कौन हैं ऐसा कौन सा प्रभावशाली व्यक्ति है मैंने टालने के लिए कह दिया ना ना कोई नहीं 10-15 आदमी हैं ऐसे ही है कोई यात्री है यात्रियों का ग्रुप है वो जा रहा है ऐसा कुछ नहीं तो तुमने एकांत में आकर के मुझे भजन की शिक्षा दी तुमने मुझे व्यवहार की भी शिक्षा दी और भजन की भी शिक्षा दी व्यवहार की शिक्षा ये कि इतने आदमियों को संग में लेकर के वृंदावन जाओगे तो तुमको भजन का आनंद नहीं आएगा और यहां रुकना नहीं चाहिए राजनीति ये कहती है कि शत्रु के क्षेत्र में विधानी के क्षेत्र में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए यह तो व्यवहार की शिक्षा दी और भक्ति विषय शिक्षा ये कि एकांत आस्वादन करने के लिए एकांत की आवश्यकता है वृंदावन जाकर के एकांत आश्रम करने के लिए एकांत की आवश्यकता कहीं ना कहीं रहेगी तो एकांत सेवन करते हुए विराजमान हो जयदान को तो ये तुम्हारी अपूर्व शिक्षा थी तोमा उपदेश करे न्याय सहम मैं ये सहन नहीं कर सकता हूं कि जगदानंद तुमको उपदेश करे आते वो तारे आम कौर भर्सन इसीलिए मैंने जगदानंद जी का जगदानंद का भर्सन किया उनकी निंदा की बहिरंगे बुद्धि तुमार नाकौर सबल तुम्हार गुण स्तुति कराए तोमार गुण मैं बहिरंग बुद्धि से तुम्हारी स्तुति नहीं कर रहा हूं देखा देखी मुंह देखी तुम्हारी स्तुति नहीं कह रहा हूं ऐसा मैं समझना कि तुमको पराया जान करके या बहरंग जन से बहिरंग दृष्टि से केवल ऊपरी मुंह देखी तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं तुम्हारे गुण वास्तव में ही ऐसे हैं कि तुम्हारी स्तुति में ना रहा नहीं जाता है यद्यप कारो ममता बहुजन हो प्रत्ये स्वभाव कहाते को भावोदय देख एक व्यक्ति की अनेक व्यक्तियों के साथ में प्रीति होती है परंतु सबके प्रति एक सी प्रीति नहीं होती है किसी में एक भाव होता है किसी में दूसरा भाव होता है इसलिए सब में सब जैसी प्रीति एक सी प्रीति नहीं होती है यह प्रीति का स्वभाव तो यदि कारो ममता बहुजन हो किसी की ममता अनेक लोगों की प्रति हो सकती है परंतु तो प्रीति का एक स्वभाव है कि किसी व्यक्ति विशेष में उसकी प्रीति ज्यादा होती है तुम तुम्हें ज्ञान तुम अपने देह में विभत्सता का ज्ञान कर रहे हो घृणा का ज्ञान कर रहे हो परंतु तो मुझे तुम्हारे शरीर में कभी भी विभत्स का घृणा का ज्ञान नहीं होता है तुम्हारा देह आमा के लागे अमृत समान तुम्हारा देह तो मुझे अमृत के समान ही लगता है देह पुराकृत का भूम क्या सुंदर सिद्धांत महाप्रभु की एक एक लीला में सामान्य लीलाएं हैं सामान्य कथन है परंतु तो सामान्य लीलाओं में भी शाश्वत जो सिद्धांत है उनको श्रीमन महाप्रभु लीला में कह देते हैं और चेतन चिंतामृत की एक विशेषता है कि चेतन चिंतामृत में ही वाग्मिता बहुत संक्षेप में अत्यंत सार की बात कह दी जाती है इसी का नाम है वाग्मिता तो जो शाश्वत सिद्धांत है विश्वजनीन जो सिद्धांत हैं शाश्वत सिद्धांत उनको श्री चेतन चिंतामृत में आधी, आधी लाइन में कह दिया गया तो कह रहे हैं कि अप्राकृत देह तुमार प्राकृत कब हो नैष्णव का देह अप्राकृत होता है वैष्णव का देह प्राकृत नहीं होता वैष्णव अनेक, अनेक विषय जनों का सेवन हुआ है अनेक अपराध हुए हैं इसे इस देह को लेकर के क्या जाए अब तो नया देह धारण करके तब ठाकुर की वैकुंठ में सेवा करेंगे इसलिए गुरुजन देह का करते हैं अन्यथा उनके देह प्राकृत कभी नहीं है और इसका प्रमाण श्री ध्रुव जी है ध्रुव जी को देह त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ी मृत्यु आई भी थी पांच ध्रुव मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर करके विमान में चढ़ गए इससे पता लगता है कि देह बदलना अनिवार्य नहीं है उसी देह से ध्रुव चिन्ह हो गए और भगवान ने सुनंद पार्शद को यह कह कहकर के भेजा कि उसी ध्रुण को लाना जिसके गाल के ऊपर मैंने शंख छुबा करके अपनी छाप लगा दी मोहल लगा दी है उसी ध्रुण को लेकर के आ तो अपराकृत देह तो मार वैष्णव का देह अपराकृत होकर के विराजमान और इनमें शंख गोस्वामी उनका तो कहना क्या छह शोस्वामियों का नाम मात्र ग्रहण करने पर भक्ति उदय होती है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोसार कर चरण बंदन यहा विघ्न नाश यदि छह गोस्वामियों का नाम मात्र ले लिया जाए उनके चरण की वंदना मात्र की जाए तो भजन में आने वाली जितने भी विघ्न हैं, उनका नाश हो जाता और अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, अभीष्ट पूर्व तो जिनके नाम में इतनी सामर्थ्य है वे साक्षात सनातन गोस्वामी जहां विराजमान हैं, उनमें तो अपराकृतता स्वाभाविक ही होगी उनके देह तो कभी प्राकृत हो ही नहीं सकते हैं तो अप्राकृत देह तो तुम्हार प्राकृत कबू न और तुम्हारा देह अप्राकृत है कभी भी नहीं है वो चिन्हय हो करके आनंद स्वरूप हो करके ज्ञान स्वरूप हो करके ये विराजमान है ज्ञान रूप होगा और उसमें प्रत्येक शरीर में प्रत्येक कार्य करने की प्रत्येक अंग में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता होगी जैसे भगवान का स्वरूप चिन्ह में है इसलिए भगवत संबंधी प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता है सर्वथप पाणपात सर्व उनके हाथ है सर्व उनके चरण है किसी भी ओर से प्रणाम किया जाए वे सर्वथप हो जाते हैं उनसे संबंधित कोई भी वस्तु उनके समान ही शक्तिशाली होकर के विराजमान अतः अनेक अनेक जगह कहीं भगवान के वस्त्र की पूजा की जाती है कहीं उनकी वंशी की पूजा की जाती है कहीं उनके चरण चिन्ह उनकी पूजा की जाती है तो जो भगवत संबंधी वस्तु है, वे भी भगवान के समान ही पूर्णता संबंधित समर्थ और श्री प्रभु जीव जो है उनको भक्त को जहां उत्क्रांत सिद्धि होती है जब उसका देह छूटता है उस समय उसे मूर्छा प्रदान करते हुए प्रत्येक शरीर में प्रत्येक अंग में प्रत्येक कार्य करने की और अमित आनंद को भोगने की क्षमता प्रदान करते हैं शब्द स्पर्शंध ये पांच मूर्छाएं तो हैं ही फिर प्रत्येक अंग में प्रत्येक गुण को प्राप्त करने की प्रत्येक विषय को ग्रहण करने की भी क्षमता प्रदान कर देते हैं आंख के द्वारा स्वाद ले सकता है काम के द्वारा देख सकता है सब अंगों में सब गुण प्राप्त होने जाएंगे फिर भी भगवान को संतोष नहीं होता है इसलिए उसे अपने अमित गुणों को अमित इंद्रियों के द्वारा भोगने की सामर्थ्य भगवान प्रदान कर देते तो सभी इंद्रियों में सब गुणों को प्रदान करना फिर प्रत्येक इंद्री जो है उसमें अमित सुखों को प्रदान कर सकना यह भी सामर्थ्य अपूर् से श्री महाप्रभु श्री प्रभु जी को प्रदान करते हैं तो तुम्हारा देह सर्वथा सर्वथा प्राकृत है ही नहीं वो अप्राकृत होकर के ही विराजमान है इसलिए अप्राकृत देह तुम्हारा प्राकृत कभी न है कबू मैंने साधन अवस्था में भी वैष्णव गुरु के देह को प्राकृत नहीं समझना चाहिए ये महाप्रभु ने एक हम लोगों के लिए एक उपदेश प्रदान किया कि श्री गुरुदेव के श्रीअंग को हमें प्राकृत नहीं समझना चाहिए वे दीनता में प्राकृत जैसे लीला कर रहे हैं तत्वता तो उनके देह प्राकृत नहीं है तथा तथापि तुमवार पाते प्राकृत बुद्धि है तो भी तुम्हारे शरीर की उपेक्षा करना संगत नहीं है अर्थात तुम्हारा जो चिन्मय शरीर है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और यथावस्थित शरीर की भी कहीं कहीं रक्षा करनी ही चाहिए प्राकृत हिने तुम्हार बपु नारी उपेक्षित शरीर प्राकृत है ऐसा कहकर के तुमको भी अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए भद्रपद वस्तु तो ज्ञान ना प्राकृत है। तो प्राकृत तो वस्तु के समय जैसा हम ज्ञान रखते हैं कि यह वस्तु तो अच्छी है ये बुरी है ऐसी भ्रांति भगवत स्वरूप में भगवान के और भक्तों के शरीर में हमको नहीं करनी चाहिए कि ये शरीर सुंदर है ये शरीर रोग से युक्त है इसको मत छुओ ऐसी ही प्रवृत्ति साधक को नहीं रखनी चाहिए तो यहां दोनों तरह की बात कही साधक के लिए भी आवश्यक है कि वह भी यथा आसक्ति न रखते हुए अपने शरीर की रक्षा करें क्योंकि हम धर्मार्थ काम लोग जो कुछ भी करेंगे वो इस शरीर से करेंगे इसलिए भजन करने के लिए शरीर की रक्षा करना ये साधक के लिए भी उपयुक्त है और सेवक के लिए भी ये उपयुक्त है कि वे श्री गुरुदेव के देह को चिन्हमय करके ही माने और ये माने कि श्री गुरुदेव में अंतिम समय में जो रोग चिंता इत्यादि दिख रही हैं या उनकी लीला है वे अपने स्वरूप को छिपाने के का ये प्रयास करते हैं परंतु श्री गुरु के देह को वैष्णव के देह मात्र को वैष्णव मात्र के देह को अप्राकृत समझने का ही प्रयास करना चाहिए तो तुम्हारा देह प्राकृत नहीं है तुम्हारे देह की उपेक्षा न तुमको करनी चाहिए न किसी दूसरे को करना चाहिए क्योंकि तो प्राकृत वस्तु में ये अच्छी है ये बुरी है ये ज्ञान बनता है जो वस्तु तो अप्राकृत है उसके सामने अच्छी बच्ची अच्छी बुरा ऐसा विचार रखना उचित नहीं है श्री महाप्रभु इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से सर्व को उपदेश प्रदान कर रहे हैं श्रीमद भागवत ने कहा कि मद्रम अभद्रम बा दलित वस्तु चोद्यतम यातम मन साध्यात्म में बच एक आध में ज्ञान मार्ग का उद्देश्य देते हुए भगवान ने कहा कि शरीर में सुंदरता का दर्शन करना शरीर में को सत्य मांगना यह ज्ञान की दृष्टि से कभी भी उचित नहीं है और एक ज्ञानी यह विचार करता है कि किम अभद्रम और भद्रम बाह द्वित अवस्तुन किया स्वरूप से भिन्न स्वरूप मान ठाकुर के स्वरूप से स्वरूप शक्ति जो तीन शक्तियां हैं एक स्वरूप शक्ति एक तटस्था शक्ति और तीसरी है बहिरंगा शक्ति तो तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति ये दोनों स्वरूप से भिन्न है इन में ये अच्छी है ये बुरी है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए अर्थात उनकी तो उपेक्षा ही करनी चाहिए तो किम भद्रम किम अभद्रम बा कौन सा शरीर उत्तम और कौन सा शरीर अधम एक ज्ञानी ये विचार नहीं करता है क्योंकि द्वैत से अवस्तु नक्की कि अर्थ द्वैत के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति हो रही है वो अवस्तु ही है मूल उपास्य वस्तु नहीं है जगत भी उपास्य नहीं है और जीव भी उपास्य नहीं है तो जो वस्तु है माने भगवत स्वरूपभूत जो वस्तु नहीं है ऐसी तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति इन दोनों की ज्यादा परवाह करना इसकी आवश्यकता नहीं है एक ज्ञानी को सर्वदा यह विचार करना चाहिए कि कौन सी वस्तु नित्य है कौन सी वस्तु अनित्य है ये शरीर अनित्य है इसलिए ये उपास्य नहीं जीव नित्य तो है परंतु नित्य होने पर भी जीव आणु है ऐसी स्थिति में जीव भी परम परम उपास्य नहीं हो सकता है जो वस्तु नित्य भी हो विभु भी हो परम भी हो वही उपास्य होगी अतः संसार की सारी वस्तुओं को हम तीन विभागों में बांट सकते हैं ईश्वर जीव और जगत इनमें जीव और जगत ये कभी भी उपास्य नहीं हो सकते क्योंकि जगत जड़ है और जगत गुणों के कारण निरंतर परिवर्तनशील है जीव नित्य तो है परंतु नित्य होने पर भी अणु है इसलिए जीव भी सबके ऊपर शासन नहीं कर सकता है इसलिए उपास्य तत्व तो होगा वह ईश्वर ही होगा क्योंकि वे नित्य हैं आनंद रूप है और सबके ऊपर शासन करने में समर्थ है इसलिए किम अभद्रम किम भद्रम और अभद्रम बात शरीर में भद्रता या अभद्रता का दर्शन करना जगत में यह वस्तु भद्र है और यह अभद्र है ये चिंतन करना माने गुण दोष का चिंतन करना यह एक ज्ञानी के लिए दोषी है गुण दोष दिश दोषाह ज्ञान मार्ग में किसी वस्तु में गुण और दोष दोनों की दृष्टि रखना दोषी है गुण की दृष्टि रखना भी ज्ञानी के लिए दोष है और दोष दृष्टि रखना यह भी ज्ञान मार्ग में दोषी ही है गुण स्तूभर जता एकादश संस्करण में ठाकुर जी कह रहे हैं कि गुण दोष से अलग हो जाना यही वास्तव में गुण है किसी के गुण दोषों को देखना ये अपने आप में गुण नहीं है ये दोनों ही दोष है अतः वाचो देता संसार में जो कुछ भी वस्तु तो दिख रही है वह कहीं त्रिगुणों का ही विचार विकार है अतः उसमें ये वस्तु तो लाभदायक है और ये लाभदायक नहीं है ये केवल वाचारंभ विकारों मामधे मत का इत सत्यम केवल व्यवहार सिद्धि के लिए सभी वस्तु यद त्रुणात्मक हैं परंतु तो त्रुणात्मक कहने से व्यवहार सिद्धि नहीं होगी कि ये कपड़ा है ये माइक है ये दिव्य है यह व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी व्यवहार की सिद्धि करने के लिए एक वस्तु में भी भेद करना पड़ेगा सभी वस्तु त्रुणों से बनी हुई है गुणों से बने होने पर भी सब वस्तुओं में भेद करना पड़ेगा तो विकार माने त्रिगुणों के जितने भी विकार हैं वे वाचारंभम उनको वाणी के द्वारा ही कहीं संबोधित किया जाता है नामधेयम तो जो नाम दिए गए वो वाचारंभम माने व्यवहार सिद्धि के लिए हैं। मृत्यु का सत्य सबके भीतर मिट्टी ही सत्य है तो वाचारणम विकार है जितने भी त्रिगणों के विकार हैं उन विकारों में व्यवहार सिद्धि नहीं होगी यदि उनको अलग अलग नाम नहीं दिए जाएंगे कि यह घट है ये पट है यदि सबको त्रिगुण कह दिया जाएगा तो पट में घट को ग्रहण किया जाएगा और घट कहने पर पट को ग्रहण किया जाएगा तो व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी इसलिए विकार प्रकृति के जितने भी विकार हैं उनमें वाचार भरम माने व्यवहार सिद्धि के लिए उनमें अलग अलग नाम नामध्यम उनके अलग अलग नाम दिए गए कि यह घोड़ा है ये गाय है ये हाथी है। ये जो नाम दिए गए अन्यथा सबको कह सकते ये शरीर है शरीर कहने से घोड़ा की जगह फिर गाय को ले आया जाएगा लगाय गाय कीजिए हाथी को ले ले आया जाए, तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगी तो व्यवहार सिद्ध करने के लिए विकारों में वाणी में नाम दिए गए वाचारम्भम विकारों नामध्येयम नृत्य का इत सत्यम मिट्टी ही एकमात्र सत्य है ये सत्य है परंतु व्यवहार की सिद्धि के लिए उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं तो वाचो ध्रुतम तत्वता सब बिट्टी ही होकर के विराजमान है इसलिए ये जगत अन्त होकर के झूठा होकर के विराजमान है झूठे का तात्पर्य है कि इनका जो स्वरूप दिख रहा है वो स्वरूप वैसे के वैसा दिखने वाला नहीं है अन्दृतम वो झूठा होकर के ही विराजमान है माने उसमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है मन साध्यात्म में उच तो जो वस्तु सामने दिख रही है वो भी कहीं अंध माने परिणामी है और मन साध्यात्मिक में उच मन के द्वारा भी जिस वस्तु का विचार किया गया वो मन के द्वारा की ध्यान की गई वस्तुएं भी कहीं ना कहीं अंत माने झूठ होकर के ही विराजमान है तो दृश्यमान वस्तु निरंतर परिवर्तित है इसलिए झूठ है वह मूल रूप में त्रिगुणों से ही बनी हुई है परंतु व्यवहार सिद्धि के लिए उनको अलग अलग नाम दिए गए मन में जो विचार किए गए जिसकी कल्पना की जा रही है संकल्प किया जा रहा है वो संकल्प भी झूठा है और स्वप्न भी झूठा है तो तीनों वस्तु में झूठी होकर के माने परिणामी होकर के विराजमान झूठ का तात्पर्य असत्य नहीं झूठ का तात्पर्य है परिणामी वे परिणामी होकर के क्षणिक होकर के तीनों वस्तु में विराजमान है जो व्यवहार में देखी जा रही है वही स्वप्न में देखी जा रही है जो स्वप्न में देखी जा रही है वही कहीं कल्पना में सोची जा रही तो तीनों ही वस्तुएं जो व्यवहार में देखा जा रहा है उसको स्वप्न में देखा जाएगा जो स्वप्न में देखा गया है उसको ही मन में संकल्प के द्वारा सोचा जाएगा पंत ये सभी वो वस्तुए तीनों ही स्थितियों में केवल होकर के विराजमान हैं अर्थात जिस रूप में दिख रही है उसी रूप में वे दिखने वाले सदा नहीं है तो जगत सत्य तो है पंत सत्य होने होते हुए भी उसको मिथ्या कहा गया मिथ्या कहने का तात्पर्य है कि उसका जो रूप दिख रहा है वही सदा रहने वाला नहीं है इसलिए जगत सत्य भी है और मिथ्या भी है सत्य का तात्पर्य है कि उसका वास्तव में अस्तित्व है अस्तित्व नहीं होता तो व्यवहार नहीं सिद्ध होगा और वो मिथ्या है इसका मतलब है कि परिणामी है और एक न एक दिन समाप्त तो होने वाला है उसका जो रूप दिख रहा है वह रूप वैसा ही नहीं रहेगा जो ठोस है वह कभी ध्रम में परिवर्तित हो जाएगा जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा जो गैस है वो फिर ध्रम में परिवर्तित हो जाएगी जो द्रव है वो फिर से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा कहीं न कहीं रूप में वस्तुएं सदा अपने आप को परिवर्तित करती हुई रहती हैं इसलिए वे ही कहलाएंगी तो वाचो अमृतम वाणी व्यवहार के लिए जिसको कहा गया वह परिवर्तनशील है मन साध्यात्मे जैसे व्यवहार की बात है वैसे ही मन की बात है मन संकल्प की बात है और वैसे ही स्वप्न की बात है मन साध्यात्मे रोचक तो स्वप्न कल्पना और व्यवहार ये सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं विनाशील होकर के विराजमान ये ज्ञान के बारे में बात कही गई तो द्वैत भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म ए भाल ऐ मंद सब भ्रम श्रीमंद महाप्रभु कह रहे हैं द्वैत में जितनी भी वस्तु दिख रही है वो सब मन के धर्म होकर के ही विराजमान है ये अच्छा है ये बुरा है ये सब मन का भ्रम है ये बात ज्ञान में कही गई और इतना होते हुए ज्ञान में कहने पर भी साधक को संसार से आसक्ति हटाने के लिए ये बात कहीं मन में रखनी चाहिए कि संसार की सारी वस्तुएं परिणामी है और संसार की सारी वस्तुएं जिस रूप में दिख रही हैं उसी रूप में वे सदा नहीं दिखने वाली हैं दृश्य स्वप्न और कल्पना ये तीनों ही वस्तुएं सदा रहने वाली नहीं है फिर भी साधक का कर ये कर्तव्य है कि वो भगवत स्वरूप को और वैष्णव के शरीर को प्राकृत करके नहीं माने ये निष्कर्ष है महाप्रभु जो निष्कर्ष देना चाह रहे हैं वो निष्कर्ष दे रहे हैं के ऊपर से देखने में वाचर मन में कहीं व्यवहार में वाचर व्यवहार व्यवहार में व्यवहार के लिए हम कह देते हैं कि गुरु जी वैष्णव बीमार है उनको तकलीफ है परंतु तो उनके देह को तत्त्वतः हमको चिन्हय ही मानना चाहिए ये उनकी लीला है अभ्यास के कारण हमको ऐसा भले हम कह रहे हैं परंतु तत्वतः उनका भजन करने से उनका देह चिन्हय हो गया और चाहे तो वो उसी देह से उसी प्रकार श्री वैकुंठध धाम जा सकते हैं जैसे ध्रुव जी को देह त्याग किए बिना भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई अनेक अनेक भक्तगण हैं बहुत सारे दृष्टांत हैं जहां पर यथावस्थित देह से ही यथावस्थित देह उनके चिन्ह थे इसलिए चिन्मे यथावस्थित देह से वे कृष्ण प्राप्त करते हुए विराजमान हो गए रंगनाई की श्री गोदा उनका श्री रंगनाथ के साथ में विवाह हुआ और रंगनाथ में विवाह के बाद में जब श्री रंगनाथ से मिलन करने के लिए जा रही हैं तो श्री रंगनाथ की शैया के ऊपर में चढ़ी हैं और रंगनाथ में लीन हो गई वीरा श्री द्वाराधीश में लीन हो गई श्री नरोत्तम ठाकुर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और अपने शरीर को रगड़ रहे हैं और शरीर दूध बनकर के गंगा जी में मिल गया चिन्ह होकर के विराजमान ये सारे दृष्टांत हैं, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जहां पर कहीं स्वरूप किसी के साथ में मिलकर के तन्मय होकर के विराजमान हो गया और यह बताता है कि सजाती वस्तु में ही सजाती वस्तु मिलेगी विजाती वस्तु सजाती वस्तु में नहीं मिल सकती है इसलिए वैष्णव के शरीर अप्राकृत है यह सिद्ध होता है निष्कर्ष में यही बात हुई कि वैष्णव के, के शरीर अप्राकृत हो करके ही विराजमान है इसलिए साधक का यह कर्तव्य है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गर्वे हस्तनी शून्य चाहिए वह स्वपा के चौ पंडिता समदर्शना के जो पंडित हैं उनको विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो चाहे गाय हो चाहे हाथी हो और चाहे कुत्ता हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे स्वपाक हो स्वपच हो पंडित संदर्शनी रखते हैं और सबको वे प्रणाम करते हैं भैया तो बड़ा कठिन मामला बात व्यावहालिक नहीं दिखता है बड़ी लज्जा आएगी यदि चार अक्षर अच्छा पढ़े लिखे होने पर भी साक्षर होने पर भी कोई कुत्ते को प्रणाम करता प्राम दिख जाए तो कैसे हंसी का वाक्य बन जाएगा एक हास्य का विषय बन जाएगा ये कैसे किया जा सकता है कि कुत्ते को प्रणाम करें ये कैसे किया जा रहा है हाथी आ रहा है उसको प्रणाम करें तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रयास ये करना चाहिए कि लज्जा का वहां पर श्री विष्णा चक्रती जी ने इसकी टीका में कहीं रूप किया कि ऊपर से देखने में यद्यपि बड़ा लज्जास्पद दिखता है ऐसा करना बड़ा व्यवहारिक दिखता है परंतु प्रयास यही करना चाहिए कि सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करते हुए विराजमान हो और ऐसा व्यवहार रखने पर कहीं लज्जा धीरे धीरे कहीं कम होगी सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी तो विद्या विनय से संपन्न एक ब्राह्मण भी है और शपाक भी है उसके तुलना में शपच भी है ऐसे ही कहीं गाय भी है और कुत्ता भी है और हाथी भी है इन सब में कहीं समृष्टि तो कहीं हृदय में समृष्टि रखनी चाहिए और हृदय की का वो ब्रह्म भाव वह जब सामने अत्यंत प्रकट होने लगेगा तब संकोच नहीं होगा जब तक वह ब्रह्म भाव प्रकट नहीं हुआ है तब तक ये संकोच बना रहेगा परंतु मन में यह जरूर विचार रखना चाहिए कि व्यावहारिक दृष्टि से उच्चावचता है व्यावहारिक दृष्टि से ये व्यक्ति ऊंचा है ये छोटा होकर के विराजमान परंतु शरीर की दृष्टि से भी सब चिन्हय होकर के ही विराजमान है और सब के भीतर श्री नारायण विराजमान है अंतर्यामी विराजमान है अतः सबको ही यथा योग्य आदर प्रदान करना चाहिए और इन वैष्णव का शरीर को भगवत भजन करने से उसके शरीर का रोम रोम चिन्हय हो जाता है उसकी ये प्राकृत आंखें ही चिन्ह हो जाएंगी प्राकृत काम ही चिन्मय हो जाएंगे तो श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन करने करते हुए कहीं शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि साधक को उपाधि पर बल नहीं देना चाहिए भीतर आत्मा पर बल देना चाहिए और वैष्णव की तो उपाधि भी चिन्मय हो जाती है तो उपाधि की दृष्टि से उच्चावता है निष्कर्ष की बात क्या हुई कि वैष्णव को उपाधि पर बल नहीं देना चाहिए ज्ञानी जो है वो उपाधि पर बल नहीं देता है वह सर्वत्र पर बल देता है इसलिए उपाधि की दृष्टि से किम भद्रम और किम अभद्रमा कौन सी चीज भद्र है कौन सी चीज अभद्र है दैित वस्तु में यह सारी वस्तुएं ही अवस्तु हैं अवस्तु होने के कारण इन में भद्र अभद्र का विचार न करके सम में ब्रह्म चिंतन करने का विचार ज्ञानी को रखना चाहिए अद्वैत तो जो दृष्टि है वह जो नित्य और सत्य वस्तु है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए यह देह परिणामी और अंत में दुख से युक्त या त्रिवाओं से युक्त होने के कारण कहीं सुख दुख और मोह इनका कारण है इसलिए देह पर उपाधि पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए उपाधि के भीतर जो आत्मा है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए यह तो होगी ज्ञान की बात पंत वैष्णव का शरीर भी उपाधि नहीं रहा है उसका शरीर भी चिन्हय हो गया इसलिए वैष्णव के शरीर को सर्वदा सर्वदा आदर दिया जाएगा और इसीलिए अनेक अनेक जगह वैष्णव के शरीर को चिन्हय मानते हुए कहीं शरीर को ही समाधि देने की पद्धति रही सशरीर जो समाधि है अनेक अनेक जगह विराजमान है जहां देह जो है वो कहीं तो पुष्प समाधि दी जाएगी और कहीं पर साक्षात जो देह है उसकी समाधि श्री रंगराज वाले जो बाबा इत्यादि जो स्वरूप है वहां पर उनके देह ही चिन्मय है इसलिए देह चिन्मय देह होने पर उनको भी समाधि दी गई और उनके देह की चिन्मयता का विचार करके अनेक अनेक जगह श्री गुरुदेव उनके श्री अंग की शिव ग्रह की रचना चिन्मय रूप में निरंतर निरंतर की, की, की जाती है उनके चिन्ह देह को भी शिव ग्रह उनकी स्थापना करके शिव ग्रह की भी वंदना की जाती है अन्यथा यदि देह प्राकृत होता तो कौन शिव ग्रह की गुरुदेव के शिव ग्रह की स्थापना करेगा परन्तु अनेक अनेक जगह महापुरुषों के गुरुदेव महा के, के साक्षात शरीर की समाधि है कई जगह उनके प्रतिरूप में उनके देह उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका पूजन किया जा रहा है और उसको भी उसी प्रकार से भोग लगाया जा रहा है आरती की जा रही है उसकी वंदना की जा रही है क्योंकि वैष्णव के देह कभी प्राकृत नहीं है देह की पूजा के लिए काह तो समाप्त हो गया बोले नहीं नहीं उनके देह प्राकृत नहीं है वे चिन्मय हैं इसलिए उनके देह की रचना करके स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है या उनसे संबंधित किसी वस्तु की कहीं पूजा करते हुए विराजमान होते हैं तो ज्ञान में देह की दृष्टि से वो तो भलमंद इसका विचार नहीं किया जाएगा पांतो यदि वैष्णव का देह है और वो देह भजन करने से चिन्हय हो चुका है तो ऐसे देह का भी पूजन किया जाएगा और सनातन तुम्हारा जो देह है वह प्राकृत नहीं, नहीं। महाप्रभु इस बात को प्रमाणित करे तो सनातन गोस्वामी पादि की जय कितनी मैं तर्क के साथ में श्रीमद् महाप्रभु अब महाप्रभु के वचन अपने आप में प्रमाण कि सनातन गोस्वामी जी का शरीर प्राकृत नहीं है वो चिन्हय है ये महाप्रभु के स्वयं के वचन इस बात का प्रमाण हो रहे हैं तो जब ज्ञान मार्ग में ये कह दिया गया भगवत गीता में यहां पर ये कह दिया गया कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गर्व हस्तनी सुनिचै स्वाके चौ पंडिता समर्शना के चाहे विद्याविनय संपन्न ब्राह्मण हो और चाहे स्वपाक स्वपच हो कोई चांडाल हो उसके भीतर एक ज्ञानी भगवत स्वरूप का ही दर्शन करेगा ब्रह्म का ही दर्शन करेगा चाहे गाय हो जो सब देवताओं का आधार मानी गई शास्त्र में और चाहे हाथी हो और चाहे कुत्ता हो इनमें भी देह की प्रधानता नहीं है प्रधानता है उसके भीतर विराजमान अंतर्यामी की, और अंतर्यामी विचार कर विचार करते हुए एक ज्ञानी एक मुमुक्षु वह देह को प्रणाम नहीं कर रहा है वह उसके भीतर विराजमान अंतर्यामी को ही प्रणाम कर रहा है अतः लज्जा का त्याग करके जैसे जैसे ब्रह्म भाव उदय होता जाएगा ज्ञानी में वह फिर कुत्ते को प्रणाम करने में स्वपज को प्रणाम करने में भी संकोच नहीं करेगा तो ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा कूटस्थोभ जितेंद्रिय युक्त योगी समलोष्टाश्मना वो जो योगी है वो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है ज्ञान का तात्पर्य है शास्त्र के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखना और सब एक वस्तु से उत्पन्न हुए एक ही वस्तु सब रूपों में प्रकट हो गई एक वस्तु में ही सब वस्तु हैं इसी का नाम है ज्ञान सब शब्दों में कहें तो राम से सब राम ही सब राम में सब इसका नाम है ज्ञान एक शब्द में कहें सरल शब्द में तो राम से सब हैं राम में ही सब हैं और राम ही सब हैं इसी का नाम है ज्ञान आश्रय पदार्थ भी ब्रह्म है अभिन्न निमित्तोपादान भी ब्रह्म है और सब वस्तुओं की जो अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव हैं उनकी समाप्ति होने पर इनका आश्रय तत्व भी ब्रह्म ही हो करके विराजमान है अध्यात्मिको यम पुरुष स एवं याद दैव कत्वेद कह एक तृतीय स आत्मा वो आत्मा किस किसम टिकी हुई है स्वाश्रय आश्रय वो आत्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है अधिदेव को अध्यात्म की आवश्यकता है अध्यात्म को अधिभूत की आवश्यकता है सूर्य को इंद्रिय की आवश्यकता है नेत्र इंद्रिय को स्थूल शरीर की नेत्र गोलक की आवश्यकता है तो अध्यात्म अद्भुत और अधिनेद ये तो एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं एक दूसरे से आश्रित होकर के टिके हैं परंतु तो जिस आत्मा के ऊपर टिके हुए हैं उस आत्मा को किसी की आवश्यकता नहीं है स आत्मा स्वाश्रय आश्रय जो सूर्य रूपी देवता है उसको टिकने के लिए आश्रय चाहिए वो है नेत्र इंद्री चक्षु इंद्री चक्षु इंद्री कहां रहेगी बोले वो कहीं नेत्र गोलख में रहेगी शरीर में जो कट लगे हुए हैं उस कट के भीतर कैमरा फिट है तो अधिभूत में अध्यात्म टिका हुआ है अध्यात्म में अधिदेव टिका हुआ है पांत अध्यात्म दे ये तीनों जिसके ऊपर टिके हुए हैं वो है जीवात्मा उस जीवात्मा को किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है जीवात्मा को तो परमात्मा के आश्रय की आवश्यकता है जीवात्मा और परमात्मा अंशांशी होकर के कहीं विशेषण विशेष होकर के वे दोनों एक होकर के विराजमान अतः आत्मा ही स्वाश्रय आश्रय है वह आत्मा किसी दूसरे का आश्रय लेकर के नहीं टिकी हुई है वह अपने आश्रय पर ही टिकी हुई है इसका नाम हुआ ज्ञान विज्ञान का तात्पर्य है अनुभव जनित ज्ञान जिसका अनुभव केवल किताबी पढ़ा हुआ है जैसे हम बोल रहे हैं ये किताबी बात बोल रहे हैं परंतु तो जिसने इस बात का अनुभव किया वो होगा विज्ञान तो ज्ञान विज्ञान संपन्न जिसने शास्त्र के आधार पर पढ़ा भी है और जिसने अनुभव में भी यह देखा कि वह परमात्मा ही सबका आश्रय है, सब है। समाधि के द्वारा भी जिसने अनुभव किया है ऐसा व्यक्ति तप्त आत्मा तप्त आत्मा होकर के विराजमान उसका यदि कर्म छूट जाए तो उसको दुख नहीं होगा कर्म कर रहा है तो शरीर अभ्यास वशात कर्म करता हुआ चला जा रहा है तो उसको परवाह नहीं इसलिए सप्त आत्मा वो सप्त आत्मा होकर के विराजमान है वो किसी कर्म करने के लिए कार्य नहीं कर रहा है कूटस्थ ऐसा जो ज्ञानी है वो कूटस्थ कूटस्थ का तात्पर्य है लय विक्षेप रहता कूटस्थ जो वस्तु लय और विक्षेप से रहित हो उसको कूटस्थ कहेंगे जिसका कभी भी समाप्त नहीं हो और जिसके रूप में परिणत परिणाम नहीं हो उसको हम कूटस्थ कहेंगे जैसे कोई घड़ा है उसको तोड़ा तो दो कपाल बन गए कपाल को भी तोड़ा तो एक खप्पर बन गया खप्पर को भी तोड़ा तो एक मिट्टी का टुकड़ा बन गया उसको भी तोड़ा तो अंत में जाकर के क्या बचा मिट्टी बची कूट करके मिट्टी का एक ढेला बचा उसको हम कुटस्थ कहेंगे तो जिसमें लय और विक्षेप नहीं हो अंत में जाकर के कोई जो चीज बचे उसको हम कुटस्थ कहेंगे जिसका लय हो नहीं हो और जिसका विक्षेप नहीं हो तो जो ज्ञानी कूटस्थ होकर विराजमान है लय विक्षेप रहित होकर के विराजमान है इंद्रिया विषयों की ओर जिसको आकर्षित नहीं कर रही हैं, वह इंद्रियों का मालिक है इंद्रिय उसकी मालिक नहीं है हमको जो शरीर दिया गया वो ठाकुर की सेवा करने के लिए एक साधन इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया गया शरीर हमारा मालिक नहीं है हम शरीर के मालिक है आत्मा शरीर की मालिक है शरीर आत्मा का मालिक नहीं है हमारी दशा उल्टी हो रही है हमने शरीर को तो आत्मा बना लिया है मालिक बना लिया है और अपने को आपको बना लिया है सेवा जबकि आत्मा की सेवा के लिए हमको शरीर मिला है ठाकुर के भजन के लिए आत्मा मान को ईश्वर ने ये शरीर दिया परंतु तो हम इस शरीर को स्वामी बना रहे हैं इसलिए विजित्रिय इस शरीर रूपी साधन को इंस्ट्रूमेंट को कहीं हम जीत करके रखें अपने अधिकार में रखें युक्ति योगी ऐसा जो व्यक्ति है उसको युक्त माने लक्ष्य के साथ में लगा हुआ कहा जाता है ऐसा जो व्यक्ति है वह सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर रहा है और सम समाश्मों वो मिट्टी के देने को वो सोने को पत्थर को अष्टमाने पत्थर इनको समान रूप में देखता है कि सभी वस्तुएं त्रिगुणों से बनी हुई हैं और त्रिगुण वास्तव में उपास्य नहीं है उपास्य है चैतन्य आत्मा जड़ कभी भी उपास्य नहीं हो सकता है जो चेतन है वो आत्मा ही उपास उपास्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई आमी तो सन्यासी, संब मैं, मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं तो सन्यासी तो सर्वोत्म ध्रम का दर्शन करता है उपाधि का दर्शन नहीं करता है इसलिए मैं तुमको आलिंगन करता हूं मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं क्योंकि सन्यासी में कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होता है समृष्टि रखना यह उसका धर्म ही है चंदन पंके पंके आमार ज्ञान है सम चंदन में और कीच में मेरा ज्ञान तो समान होकर के ही विराजमान है ऐ लागे तुम्हारा त्याग कभी ना जुजाए इसलिए मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर पाता हूं घना बुद्धि करे यदि निज धर्म जाए हाय मैं यदि तुम्हारे प्रति घना बुद्धि रखने लगूंगा तो मेरा सन्यासी धर्म समाप्त हो जाएगा सन्यासी का धर्म यह है कि वह उपाधि को असत माने और जो आश्रय पदार्थ है उसको ही सत माने उपाधि माने शरीर शरीर को असत माने और जो आत्मा है आश्रय पदार्थ उसको सत माने तो मैं तो संन्यासी धर्म का पालन करते हुए तुम्हारा आयोजन कराऊ सा बकबास साहब झूठ चक्र मोता हो महाप्रभु साह धोखा दे रहे महाप्रभु ये केवल दिखाने की बात कर रहे हैं तत्वतः तो जो वास्तविक बात है वो वास्तविक बात ये है महाप्रभु ने छिपाया अपना ये सन्यासी का धर्म दिखा करके छिपाया तत्वतः तो स्नेह के कारण ही चिन्हय होने के कारण स्वयं भी चिन्हय है और श्री सनातन गोस्वामी जी भी चिन्मय है और भक्त बसलता का भगवान का गुण ऐसा है जो गुण सारे गुणों के ऊपर मूर्धन्य है भगवान के अनंत गुण हैं परंतु उन अनंत गुणों में दो गुण सबसे बड़े हैं एक तो भक्त बसलता भक्त के ऊपर कृपा करना और दूसरा भक्त के प्रेम में स्वयं बधजाना और भक्त के आदेश का स्वयं पालन करना प्रेम प्रेमवश्यता तो भक्त बसलता माने भक्ति के ऊपर कृपा करना भक्ति की कोई आपत्ति आए भक्ति के ऊपर ठाकुर कृपा करने के लिए तुरंत उपस्थित हो जाएंगे ये भक्त बसलता है और प्रेम प्रेमता का तात्पर्य भक्ति के प्रेम में स्वयं उसके अधीन हो जाना श्री यशोदा जी जब कन्हैया के कमर में डोरी नहीं बाग पाती है तो आपत्ति में पड़ जाती हैं हाय कन्हैया के ऊपर कोई आपत्ति आई के कोई अलाय भलाय आई है हाँ, मेरे बेटा को क्या हो रहा है व्याकुल मैया के इस कष्ट को दूर करने के लिए ठाकुर जानबूझकर के बच जाते मैया की व्याकुलता को दूर करने के लिए ठाकुर बढ़ गए ये तो हुई भक्तवश्यता और प्रेमवश्यता ऐसी कि जो बढ़ने वाला नहीं है विभु है वह अपनी विभुता को पराजित करके मैं मैया के प्रेम में रहा है इसका नाम है प्रेम प्रेमवश्यता दोनों चीजों में अंतर है भक्तवत्सलता और प्रेम ऊपर से देखने में इनमें करना करना बड़ा बड़ा कठिन कठिन है, है। एक विभाजन दोनों एकदम एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं परंतु दोनों में अंतर है भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए उसकी सहायता करना ये तो हो गई भक्तवत्सलता और भक्त के प्रेम में अपने ऐश्वर्य को भुला देना ये हो गई प्रेम तो श्री ठाकुर भक्त वत्सल और प्रेम वश्य दोनों होकर के विराजमान तो यहां पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो तो केवल दुनिया को चक्कर में डालने के लिए है भ्रम में डालने के लिए है कि ज्ञानी वो इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन कर लेता हूं और ज्ञानी को सर्वत्र कहीं भी छोटा बड़ा हीन और श्रेष्ठ भद्र अभद्र नहीं देखना चाहिए सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखनी चाहिए इसे ब्रह्म बुद्धि के द्वारा मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं पर यह सब दिखावा झूठा झूठे यहाँ पर जो कुछ भी कहते वे एकदम झूठ बोल रहे तत्वतः प्रेम अवश्य होकर के भक्त वत्सल होकर के ही श्रीमत महाप्रभु यहां पर सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर रहे हैं वो है दिखावा और हृदय की जो बात है वो ये है कि सनातन गोस्वामी श्री महाप्रभु से अभिन्न होकर के विराजमान हैं, इसलिए प्रेम के कारण वे ग्रहण कर रहे हैं और महाप्रभु का जो वास्तविक भाव था उस वास्तविक भाव को श्री हरदास ठाकुर ने प्रकट करवा दिया हरिदास करे प्रभु ये कहे तुम एक बाह्य प्रताड़ना <laughs> तो ये जो आपने ब्रह्म ज्ञान छाटा ये ब्रह्म ज्ञान की छटाई ये तो केवल बाहरी प्रतारणा है हमको धोखे में मत रखो आप ये तो केवल धोकेबाजी की बात है प्रतारणा की बात है ना ही मानी आमी हम नहीं मानते आप जो कह रहे हो कि ब्रह्म भाव के कारण तुमने आलिंगन किया इस बात को हम नहीं मानते हैं आमा समय ये करिया अंगीकार दयालु गुण करते प्रचार दीन दयालु गुण करते प्रचार आपने हम सबको जो स्वीकार किया है यह ब्रह्म भाव के कारण नहीं किया है तत्वतः हमको जो आप हम सभी के दीनहीनों को भी यवनों को भी दीनहीन को भी जो आपने अंगीकार किया है वो दीन दयालु गुण का ही प्रचार करने के लिए किया है क्योंकि भगवान में यदि भक्त बसलता और प्रेम प्रेमश्यता ये दो गुण नहीं हो तो भगवान के गुण किसी काम के नहीं होंगे तुम्हारे पास में गुण जंगल में मोर नाचा किसने देखा तुम्हारे गुण तुम्हारे पास में हैं किसी के पास में अरबों की खरड़ों की संपत्ति होगी हमारे किस मतलब की हम तो उसका एक पैसा भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं यदि हमारे लिए कोई वस्तु उपयोगी है तब हम उसके गुणों का दान करेंगे अन्यथा किसके पास में कितना धन है इससे हमको कोई मतलब नहीं है इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है दीन दयाल गुण को कौते प्रचार आप अपने दीन दयाल गुण का प्रचार करने के लिए ही हमको अपनाए हुए हैं प्रभु हा से कहे सुन हरिदास सनातन तत्व तु कही तुम अभिषेक ये मोर मन महाप्रभु छाप नहीं कर सके महाप्रभु हस्कर कह रहे हैं कि हे हरदास हे सनातन सही सही बात है उसको बता दो विषय विषय मोर मन तुम्हारे में में मेरे हृदय यह भाव विराजमान है कि तुम्मा लाल लाल्य मान आपना के लालक अभिमान मैं तुमको लाल्य मानता हूं और अपने को लालक पालन करने वाला मानता हूं मेरे वार्ड हो और मैं तुम्हारा गार्जियन हूं इस भाव को मैं मानता हूं लाल के लाल्य नहीं दोष परिज्ञान जब लाले को कोई पालन करने वाला अपनी गोदी में लेता है तो उसके हृदय में कहीं भी बालक के दोष का परिज्ञान नहीं होता है कि बालक में ये दोष हैं। इसका वो ज्ञान नहीं रखता है आप ना के हाय मोर अमान्य समान तोमा सभा के करो मोई बालक अभिमान मैं अपने आप को भी कहीं सम्माननीय नहीं मानता हूं तुम्हारे सामने स्नेह का एक स्वभाव है कि तुम्हारे सामने मैं अपने को भी अमान्य समान ही मानता हूं माननीय नहीं मानता हूं और तुम सभा तुम सभी मेरे बालक के समान हो जैसे माँ अपने आप का को अमान्य करते हुए बालक को ही आदर देती है सुंदर तैयार होकर के बढ़िया गहने कपड़ा साड़ी पहन करके, करके तैयार है और बालक को गोदी में लेकर के माँ खड़ी है और यह बालक उसके ऊपर तैयार है वो और उसके ऊपर मलमूत्र कर दे तभी माँ बुरा नहीं मानती अपने आप को अपने धंग को देह और को वो बढ़ा करके नहीं मानती है बालक को को ही बढ़ा करके मानती मानती है को मानती है मैं मैं अपनी कीमती साड़ी को करके मान रही अपने गहने को बढ़ा करके मान रही है बालक को बढ़ा करके ही मानती है ऐसे ही तोमा सभा के करो मुई बालक अभिमान तुम सबके प्रति मैं बालक अभिमान ही रखता हूं महाप्रभु अपने हृदय को उगल अपने हृदय को कह गए माता रे बालक अमेध्य लागे गाय जैसे माता के शरीर में बालक का मलमूत्र लग जाए अमेध्य अमेध मैं तो मलमूत्र मलमूत्र थूक बाल मां के शरीर में लग जाए पंत घृणा नहीं उपज सुख पाए मां को घृणा उत्पन्न नहीं होती है बल्कि और सुख की प्राप्ति होती है। अमेध्य का स्पर्श करके भी माँ मा को सुख की ही प्राप्ति होती है अमृत अध्य लाल के चंदन सब भाई लाल का जो बालक है उसके अमेध्य मलमूत्र को भी माँ चंदन के समान उसको स्वीकार कर लेती है उसको बुरा नहीं लगता है सनातन प्लेद अमर घृणा न जन्मा निष्कर्ष रूप ने कहा यह दृष्टान्त देकर के दाष्टान्तिक निरूपण कर रहे हैं कि सनातन जो है उनका क्लेद ये मेरे हृदय में घृणा उत्पन्न नहीं कर रहा है अपूर्व आनंद की ही उत्पत्ति कर रहा है हरदास कह रहे हैं आप दयामय हो आपके हृदय के गांीर को कौन जान सकता है आह वासुदेव गलित कुछ अंगे क्रीड़ामय तार आलिंगन कैल सौदय जिस समय आप दक्षिण यात्रा के लिए जा रहे थे आपने पूर्ण क्षेत्र में किसी कुष्टी वासुदेव जिसके शरीर में गलत रहा था महाप्रभु तो वहां से आगे निकल गए दर्शन करते हुए और ये विचार कर रहा था कि महाप्रभु इसी रास्ते से जाएंगे तो मैं दर्शन कर लूंगा परंतु महाप्रभु का दर्शन इसको नहीं हुआ और वो व्याकुल हो रहा है महाप्रभु उल्टे लौट करके आए और उसको दर्शन दे रही और दर्शन करके ऐसा ये कृपालु के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं कीड़े यदि है तो धरती में गिर जाएं तो उनको उठाकर के वापस शरीर में रख ले कि अरे भैया तू कहा जाएगा इस शरीर में पल रहा है पलता रहे अब कितना किया कष्ट देता होगा परंतु उस बासदेव कुश्ती को भी आपने आलिंगन किया और आलिंगन करने के साथ ही साथ बासदेव उस कोढ़ी को भी आपने दिया उसका सारा को दूर हो गया और दूर हुआ दिया वो तो ने है ये तो अच्छी बात नहीं कर लिया बोले अच्छी हुआ जब तक मेरे शरीर में रोग था मेरे शरीर में दीनता बनी हुई थी अब रोग दूर हो गया तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी मुझे घेर लेंगे रोग होने एक जब शरीर में थोड़ा बहुत तो ठीक रहता है बुद्धिचार ठीक ठिकाने दे रहती है। <laughs> और यदि एकदम सस्त हो तब तो फिर यह समझता है कि मैं नहीं <laughs> हो जाए, इसलिए मारे ये आपने क्या किया मेरा रोग क्यों दूर कर दिया तो वासुदेव गलित कुछ तो अंगे कीड़ा मार आलिंगन करना सदै उनका भी आपने आलिंगन किया और सदै हो गए कैर तारंदर सम अंग उसके अंग को आपने परम सुंदर बना दिया के बुझीते पारे तुम्हार कृपा तरम तुम्हारी कृपा को कौन जान सकता है प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभी सनातन गोस्वाम की बात जाने दो सावधान वैष्णव मात्र के देह कभी प्राकृत नहीं है जैसे ही श्री कृष्ण नाम गुरुदेव ने काम में उपदेश दिया स्पर्श मणि न्याय से हमारा यह प्राकृत शरीर ही चिन्मय हो जाता है जैसे पारसमणी लोहे को छूती है तो छूने के साथ ही साथ लोहा स्वर्ण बन जाता है इसी प्रकार यही काम वे जब संसार की चर्चा सुनते हैं तो ये प्राकृत है परंतु जब कृष्ण नाम को सुनते हैं कामों में चिन्नई काम का स्वरूप प्रकट हो जाता है ये काम चिन्ह हो जाते, है। जाते हैं इन्हीं आंखों में चिन्हय आंख प्रकट हो जाती है जब ठाकुर की सेवा के सोनी सेवा कर रहे हैं मंदिर में मंदिर में कर रहे हैं उससे भी ये हाथ पुराक नहीं रहते हैं ये चिन्हय बजाए श्री प्रभु कह रहे अपराकृत देह भक्त चंदमय भक्त का दे अपराकृत है चदानंदमय है दीक्षा काले भक्त करे समर्पण सही से कृष्ण तारे करे आत्मसम दीक्षा काल में ही श्री प्रभु उस जीव को आत्म समान बना देते हैं सही प्रभु देह तारे कैद चंदमय प्राकृत जो देव था उसको भगवान दीक्षा काल में ही चंदमय बना देते हैं अपराकृ देह तार चरण भजन अपराकृत देह से ही वह भगवान का भजन करता है और इसी में शिव भागवत को छोड़कर के भगवान की सेवा करता है उस समय वो चिदान होकर के विराजमान हो जाता है इस प्रकाश में महाप्रभु ने एक बहुत मधुर उपदेश दिया कि जीव वैष्णव जो है उनमें उनके देह चिदानमय है उनके देह अपराकृत ही देह इस शरीर के भीतर ही अप्राकृत देव विराजमान इन हाथ के भीतर ही एक अप्राकृत हाथ है इन पैरों के भीतर ही एक अप्राकृत पैर है इस वाणी के भीतर ही एक अप्राकृत जीव है और उनके द्वारा ही कृष्ण नाम का गायन किया जा रहा है ऐसा सर्वत्र सर्वत्र विचार करना चाहिए वैष्णव को आदर करना चाहिए ये यदि भाव है तब तो ये भक्तों का भाव है और सबके भीतर परमात्मा विराजमान है ब्रह्म विराजमान है और देह त्रिगुणात्मक है देह उपास्य नहीं है परमात्मा की दृष्टि से प्रणाम किया जाए तो यह होगी ज्ञानी की दृष्टि तो ज्ञानी की दृष्टि और भक्ति की दृष्टि में एक मूलभूत अंतर हुआ ज्ञानी देह की उपेक्षा करके आश्रय पदार्थ ब्रह्म की आराधना करते हुए उसे प्रणाम करता है जबकि भक्त वैष्णव के, के देह को भी चिन्ह मानता है और वैष्णव के हृदय में विराजमान परमात्मा को भी चिन्ह मानता है इसलिए वो देह को प्रणाम करता है ज्ञानी देह की उपेक्षा करता है परमात्मा को प्रणाम करता है एक भक्त वैष्णव के को भी प्रणाम करता है क्योंकि वो चिन्ह में है और उसके भीतर हृदय में भगवान भी विराजमान है इसलिए भगवान को भी प्रणाम करता है इसलिए भक्ति की भावना किसी ज्ञानी की दृष्टि की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ हो करके विराजमान है लदाय गौर हरी गौर गो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बुल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय